देवी भागवत ग्यारहवां स्कंध गायत्री पुरस््चरण और प्राणाग्निहोत्र की विधि मध्याह्न में बहुत थोड़ा भोजन करे मौन रहे तीनों समय स्नान और संध्या संद्योपासन करें विद्वान पुरुष मन की सारी वृत्तियों को रोककर जल में तीन लाख मंत्रों का जप करे पहले योग पुरस्रण करने के पश्चात अभिलषित काम कर्मों के निमित्त जप करना चाहिए जब तक कार्य में सफलता न प्राप्त हो तब तक जप का क्रम चालू रखे सामान्य काम में कर्म में यथावत विधि कहते हैं प्रतिदिन सूर्योदय काल में ही स्नान करके एक हजार गायत्री का जप करे ऐसा करने से आयु आरोग्य ऐश्वर्य और धन अवश्य प्राप्त होते हैं तीन महीने छह महीने अथवा वर्ष बीतते बीतते पुरुष को सिद्धि प्राप्त हो जाती है एक लाख घृताक्त कमल के पुष्प हवन करने पर मनुष्य संपूर्ण मनोरथों को प्राप्त कर लेता है मुक्ति तो सुलभ हो ही जाती है बिना मंत्र सिद्धि के कर्ता के जप और होम आदि सभी क्रियाएं चाहे वे सकाम हो अथवा निष्काम सफल नहीं होती पच्चीस लाख गायत्री का जप तथा दही और दूध से हवन करने पर पुरुष स्वयं सिद्ध हो जाता है यह महर्षियों का मत है मनुष्य को अष्टांग योग से जो फल प्राप्त होता है वही फल सिद्धि इस जप से प्रभाव से प्राप्त होती है साधक शक्त हो अथवा अशक्त किंतु आहार निश्चित रूप से करे गुरु के वचनों पर विश्वास रखते हुए सदा जप करता रहे छह महीने तक जप करने से सिद्धि प्राप्त हो सकती है एक दिन केवल पंचगप्य प्राशन करके रहे एक दिन वायु के आहार पर रहने का नियम है एक दिन ब्राह्मण के हाथ से मिला हुआ कुछ सिद्ध अन्न भोजन कर ले जो नियम पूर्वक गायत्री का जप करे गंगा आदि पवित्र नदियों में स्नान करके जल के भीतर ही सौ मंत्र का जप करे फिर सौ मंत्रों का उच्चारण करके जल पिए योग करने से पुरुष संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है यही नहीं किंतु उसे चांद्रायण और कृष्ण आदि व्रतों के फल निश्चित रूप से प्राप्त हो जाते हैं यदि साधक राजा अथवा ब्राह्मण हो तो वह अपने घर पर ही गायत्री का पुरस्करण करे ब्रह्मचारी गृहस्थ अथवा वान को भी अपने अधिकार के अनुसार जब आदि करने के पश्चात करने से फल प्राप्त होता है मोक्ष की अभिलाषा करने वाले पुरुष और स्मार्ट करते हैं। पुरुष को चाहिए कि विद्वानों से शिक्षा प्राप्त करके आचार का पालन करते हुए साधनिक होकर यत्न पूर्वक जप करे फल मूल खा कर रहे स्वयं आठ ग्रास भोजन करे देवर्य इस प्रकार पुरस्कार करने से वह मंत्र सिद्धि प्राप्त होती है जिसके अनुष्ठान मात्र से दरिद्रता दूर हो जाती है इसके श्रवण की इतनी महिमा है कि बड़ी से बड़ी सिद्धि स्वयं पुरुष को उपलब्ध हो जाती है भगवान नारायण कहते हैं ब्राह्मण अब बली वैष्वदेव की विधि बचलाता हूं सुनो इस पुरुष चरण के प्रसंग में मुझे यह बात स्मरण आ गई है देवयज्ञ ब्रह्मयज्ञ भूत यज्ञ पितृयज्ञ और पांचवा मनुष्य यज्ञ इसे को वैश्व देव यज्ञ कहते हैं गृहस्थ के घर में चूल्हा चक्की झाड़ू ओखली तथा जलस्थान के द्वारा अर्थात भोजन बनाने के लिए आग जलाने आटा आदि पीसने झाड़ू लगाने धान आदि कूटने तथा जल के घड़े रखने आदि से पांच पाप नित्य बनते रहते हैं इन पापों का नाश करने के लिए यह यज्ञ परमावश्यक है चूल्हा लोहे के बर्तन पृथ्वी मिट्टी के पात्र कुंड अथवा वेदी पर बड़ी बलि देव नहीं करना चाहिए अग्नि को प्रज्जवलित करने के लिए हाथ सूप अथवा पवित्र वस्त्र से हवा करना अनुचित है उसे मुंह से फूक कर प्रज्वलित कर लेना चाहिए क्योंकि मुख से तो अग्नि का प्रागट्य ही है कपड़े द्वारा हवा करने से रोग सूप से धन का नाश तथा हाथ से हवा करने से मृत्यु प्राप्त होती है मुख की हवा से अग्नि को प्रज्जवलित करना कार्य सिद्धि का साधक है फल घृत दही मूल और शाक आदि से बड़ी वैश्य देव करना चाहिए इन वस्तुओं का अभाव हो तो काष्ट मूल अथवा तृण आदि किसी भी वस्तु से किया जा सकता है घृत से तर किया हुआ हव्य हवन करना चाहिए तैल और लवण मिश्रित वस्तु हवन में निषेध है घृत के अभाव में दही और दूध से मिश्रित तथा यदि इनका भी अभाव हो तो जल से आर्द्र वस्तु भी हवन की जा सकती है सूखा एवं बासी अन्न अन्न हवन हवन करने करने से से से से के के होमने शत्रु अधीन रूखे से धरिद्र, तथा चार वस्तु का मानव होता है। कुछ भस्म अंगरागों को अग्नि के निकट निकाल कर उत्तर दिशा में फेंक दे तत्पश्चात अक्षार आदि मिश्रित वस्तु से हवन करे बिना बलि वैश्वेव किए जो दिज भोजन करता है उसकी बुद्धि मारी जा चुकी है वह मूर्ख काल सूत्र नामक नरक में अंधे मुख मुख्य कर वास करता है फल मूल अथवा पत्र जो कुछ भी वस्तु भोजन के लिए उपलब्ध हो उसी में से संकल्प पूर्वक अग्नि में हवन करे यदि वैश्यदेव करने के पहले ही भिक्षा के लिए भिक्षुक आ जाए तो वैश्वेव के लिए कुछ सामान अलग रख ले और शेष अन्न में से भिक्षुक को भिक्षा देकर विदा कर दे क्योंकि पहले वैश्वेव न करने से उत्पन्न हुए दोष को भिक्षुक शांत कर सकता है किंतु भिक्षुक के अपमान से जो दोष बन जाता है उसे वैश्वेव दूर करने में असमर्थ है सन्यासी और ब्रह्मचारी ये दोनों सिद्ध अन्य के स्वामी माने जाते हैं अतः इन्हें दिए बिना भोजन कर लेने पर चंद्रायण व्रत करना आवश्यक होता है